श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ अट्ठाइस अक्टूबर 1885 श्री राम कृष्ण बात यह है कि ये डॉक्टर सरकार इस समय नेति नेति करके अनिलोम में जा रहे हैं जब विलोम में आएंगे तब मन मानेंगे केले के खोल निकालते रहने से उसका माझा मिलता है खोल एक अलग चीज है और माझा एक अलग चीज़ न माझा को कोई खोल कह सकता है और न खोल को माझा परंतु अंत में आदमी देखता है खोल का ही माझा है और माझे का ही खोल चौबीसों तत्व वे ही हुए हैं और मनुष्य भी वेही हुए हैं डॉक्टर से भक्त तीन तरह के हैं अधम भक्त मध्यम भक्त और उत्तम भक्त अधम भक्त कहता है ईश्वर वहाँ दूर है सृष्टि अलग है ईश्वर अलग है मध्यम भक्त कहता है वे अंतर्यामी हैं वे हृदय में हैं वह हृदय के भीतर ईश्वर को देखता है उत्तम भक्त देखता है वे ही यह सब हुए हैं चौबीसों तत्व वे ही हुए हैं वह देखता है ईश्वर उर्ध्व और अधोभाग में पूर्ण रूप से विराजमान है तुम गीता भागवत वेदांत आदि पढ़ो तो सब समझ सकोगे क्या ईश्वर इस सृष्टि में नहीं है डॉक्टर नहीं वे सब जगह हैं और इसीलिए उनकी खोज हो नहीं सकती कुछ देर बाद दूसरी बातें होने लगी श्री राम कृष्ण को सदा ही ईश्वर भाव हुआ करता है इससे बीमारी के बढ़ने की संभावना है डॉक्टर श्री रामकृष्ण से भाव को दबा रखिए मुझे भी बहुत भाव होता है तुमसे भी अधिक नाच सकता हूँ छोटे नरेंद्र हंसकर भाव अगर कुछ और बढ़ जाए तब आप क्या करेंगे डॉक्टर, उसके दबाने की मेरी शक्ति भी साथ ही बढ़ती जाएगी श्री रामकृष्ण तथा मास्टर अभी आप वैसा कह सकते हैं मास्टर भाव होने पर क्या आप कह सकते हैं कुछ देर बाद रुपये पैसे की बातचीत होने लगी श्री रामकृष्ण डॉक्टर से मैं तो इसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ और यह बात तुम भी जानते हो क्यों ठीक है ना यह ढोंग नहीं है डॉक्टर मेरा भी यही हाल है आपकी बात तो अलग मेरा रुपयों का संदूक तो खुला ही पड़ा रहता है श्री रामकृष्ण यदु मल्लिक भी इसी तरह दूसरे ख्याल में पड़ा रहता है जब भोजन करने बैठता है उस समय भी इतना अन्य मनस्क रहता है कि भला बुरा जो कुछ सामने आया वही खा लेता है किसी ने अगर कहा इसे मत खाना यह अच्छी नहीं लगती तब कहता है क्या यह तरकारी अच्छी नहीं हाँ सच ही तो है क्या श्री राम कृष्ण यह सूचित कर रहे हैं कि ईश्वर चिंतन से होने वाली अन्य मनस्कता तथा विषय चिंतन से होने वाली अन्य मनस्कता में बहुत अंतर है फिर भक्तों की ओर देख श्री राम कृष्ण डॉक्टर की ओर इशारा करके कह रहे हैं देखो सिद्ध होने पर चीज नरम हो जाती है पहले ये बड़े कड़े थे अभी भीतर से नरम हो रहे हैं डॉक्टर सिद्ध होने पर चीज़ ऊपर से ही नरम होती है परंतु इस जीवन में मेरे लिए यह बात नहीं होने की तब हंसते हैं डॉक्टर विदा होने वाले हैं श्री राम कृष्ण से कह रहे हैं पैरों की धूल लोग लेते हैं उन्हें क्या तुम मना नहीं कर सकते श्री राम कृष्ण क्या सब लोग अखंड सच्चिदानंद को पकड़ सकते हैं डॉक्टर इसलिए क्या जो मत ठीक है वह आप लोगों को नहीं बतलाएंगे श्री राम लोगों की अलग अलग रुचि होती है और फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए सब लोग एक समान अधिकारी नहीं होते डॉक्टर वह किस प्रकार श्री रामकृष्ण रुचि भेद किस तरह का है जानते हो जिसे जो भोजन रुचता है तथा सह्य है उसी प्रकार का भोजन वह करता है कोई मछली का शोरवा पसंद करता है तो किसी को तली हुई मछलियाँ अच्छी लगती है कोई उनकी तरकारी बनाकर खाता है तो कोई पुलाव बनाकर उसी तरह अधिकारी भेद भी है मैं कहता हूँ पहले केले के पेड़ में निशाना साधो फिर दीपक की लो पर बाद में उड़ती हुई चिड़िया पर शाम हो गई श्री राम कृष्ण ईश्वर चिंतन में मग्न हुए इतनी पीड़ा है परंतु वह मानो एक ओर पड़ी रही दो चार अंतरंग भक्त पास बैठे हुए सब देख रहे हैं श्री रामकृष्ण बड़ी देर तक इसी अवस्था में रहे